एक बंगला बने नियरा एक बंगला बनी नियरा रे कु सारा एक बंगला बने ना एक बंगला बने नियरा सोने का चंदन का जंगला सोने का बंगला चंदन का जंगला विश्वकर्मा के द्वारा विश्वकर्मा के द्वारा सोने का बंगला चंदन का जंगला विश्वकर्मा के द्वारा अति सुंदर नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार आज एक ऐसे विषय पर आपके साथ बात करना चाहता हूं जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया देखिए ये जो मैं झकझोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ना ये मैं किसी परेशानी के अंतर्गत नहीं कर रहा हूं मगर केवल इसलिए कह रहा हूँ कि इसने मेरी कुछ मान्यताओं को यानी कि मेरे अंदर जो कुछ बातें थी जो मैंने एज ए ट्रूथ एक सच की तरह एक्सेप्ट कर लिया था इसने उनको उनकी नींव को हिला कर रख दिया हुआ ये कि एक बुजुर्ग महिला बुजुर्ग मतलब बड़ी उम्र की महिला जिनके अपने बाल बच्चे पोते नाती हैं और पोते नाती तक बड़ी उम्र के हो चुके हैं उनके पति अब नहीं है इस दुनिया में परंतु ससुराल पक्ष से उनका एक लंबा चौड़ा भरा पूरा परिवार है साहब उन महिला ने जब जिक्र किया कि हमारे ओर के लोग तो आप जानते हैं उन्होंने हमारे ओर के लोग यानी हमारे परिवार के लोगों का जब जिक्र किया तो उसमें कौन लोग शामिल थे उसमें शामिल थे उनके ममेरे फुफेरे चचेरे भाई उन भाइयों के बच्चे यानी वे बच्चे जिनको संभवतः उन्होंने शायद ही कभी देखा भी हो बड़े होने के बाद मतलब उनके बचपन में उनको देखा हो तो मैं नहीं कह सकता परंतु बड़े होने के बाद तो उनको उन्होंने शायद देखा भी नहीं और उन भाइयों से भी उनकी मुलाकात शायद दशकों से नहीं हुई है परंतु वे उनका अपना परिवार के तरह से उन्होंने उनका जिक्र किया मेरे मन में तुरंत ये सवाल आया कि ये जिक्र वो अपने परिवार के तौर पर क्यों कर रही है अब आप साहब आपने भी ये बात शायद नोटिस की हो कि आपकी पत्नी माता या अन्य कोई भी महिलाएं जिनसे आपका संपर्क हो वे जब जिक्र करती हैं हमारे हमारी फैमिली हमारे लोग तो ये हमारे लोगों में कौन लोग शामिल होते हैं साहब यहां पर मैं यही कह सकता हूं कि इसकी तुलना मैं केवल एक ही और मतलब इसका समकक्ष मुझे एक ही और मिलता है कि जब विदेशों में हम भारतीय है, जाते हैं ना तो वहाँ पर हम अक्सर ढूंढते हैं कि हमारे यहाँ के लोग कौन हैं तो साहब जैसे हम बनारस के रहने वाले हैं तो हम जब किसी उत्तर प्रदेशी को भी देख लेते हैं या यहाँ तक कि किसी बिहारी को भी देख लेते हैं तो वो हमें अपना लगने लगता है यानी कि हम विदेश में हैं और हम वहाँ पर हमारी आइडेंटिटी सिर्फ भारतीय है यानी एलियन विदेशी हैं उसके बावजूद जब हम अपने परिवार हमारे परिवार के जिक्र करते हैं या हमारे लोगों का जिक्र करते हैं तो हम शायद उत्तर प्रदेशी या बनारसी या बिहारी या जब उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं तो हिंदी भाषी हम वहाँ पर चले जाते हैं अब साहब मेरे मन में ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार ऐसा क्यों है तो साहब मैंने अपने मन से इसके बारे में कुछ बातें सोची देखिए शायद इसका एक कारण तो हमारा परिवारों से जुड़ाव है हमारे हमारी संस्कृति में ऐसा होता ही है ना कि हमारी संस्कृति में हमारे हमारा परिवार जो है वही हमारा माइलस्टोन है यानी कि हम कहीं से भी घूमते फिरते कहीं भी आते जाते हैं मगर हम आबद्ध होते हैं उस परिवार से हमारे परिवार नॉर्मली छोटे नहीं होते हमारे परिवार बहुत बड़े होते हैं यानी उन परिवारों में हमारे माता पिता ही नहीं हैं, बल्कि हमारे दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी अगर हैं तो या पर नाना पर नानी अगर हैं तो और तरह तरह के बुआएं फूफा मौसी मौसा चाचा ये सब हमारे परिवार में शामिल होते हैं हम शायद मतलब मैं, मैंने तो शायद पहले भी इस बारे में एक बार बात की है कि हम लोग कजिन कहना उतना पसंद नहीं करते क्योंकि वो परिवार तो हमारा भाई है यहां पर एक छोटा सा डायवर्शन लेकर के आपसे यह बता दूं कुछ जगहों पर पट्टीदार कहा जाता है तो पट्टीदार यह हमारे पूर्वी भारत में पट्टीदार शब्द इस्तेमाल होता है पट्टीदार का मतलब शायद शायद, शायद ए, मतलब एक क्लोजनेट फैमिली से ही है तो हम अक्सर ऐसा जिक्र करते हैं पट्टीदारी में शादी पट्टीदारी में कोई दुखद घटना हो गई तो साहब उस दिन हम भी दुख मनाते हैं उस दिन हम लोग भी खुशी मनाते हैं ऐसा ऐसा होता है तो ये जो ये जो परिवार की भावना है ना इसमें एक बिलोंगिंगनेस होती है इसमें एक बंधन होता है और अक्सर हमारे हमारा परिवार जो है ना वो और उस परिवार की एकता उस परिवार का जुड़ाव ये हमारे लिए प्राथमिकता हो जाता है हम पहले इस हमारे लिए परिवार बिकम्स इंपॉर्टेंट मगर अभी ये हमारे उस सवाल का जवाब नहीं है कि कौन सा ये परिवार कौन सा है हम किस परिवार को परिवार कह रहे हैं साहब यहां पर हम ये कहेंगे कि परिवार शायद वो है जो मुझे भावनात्मक रूप से सपोर्ट करे क्योंकि देखिए अगर जो किसी भी परिवार में जहाँ पर कि नई बहू आती है या लड़की विदा होकर के ससुराल में जाती है तो वहाँ पर जब वो इमोशनल सपोर्ट खोजती है तो वह इमोशनल सपोर्ट उसको कहाँ से मिलता है अपने माता पिता के परिवार से या उन लोगों से जिनसे वो अलग होकर गई है यह इमोशनल सपोर्ट उस फेविकॉल की तरह से है जो एक बार लग गया तो भाई साहब छुड़ाए न छूटे और छूटा भी नहीं चाहिए क्योंकि जो भावनात्मक सपोर्ट समर्थन जो उसको मिला है किसी भी लड़की को या बहू को अपने परिवार से वो किसकी कॉस्ट पर मिला है क्यों मिला है बिकॉज उसको उसकी आवश्यकता पड़ी उस परिवार की ओर से जहां पर कि वो अभी गई है और इसका परिणाम यह होता है कि सारी उम्र वो इमोशनल सपोर्ट मिलना उसको याद रहता है वो भूलती नहीं कि साहब जब मुझे जरूरत थी तो मुझे इमोशनल सपोर्ट यहाँ से मिला देखिए कुछ आ, कुछ परिवारों में या कुछ स्थानों पर ऐसा कह सकते हैं एक परंपरा है कि जब किसी लड़की को पहली बार प्रसव होगा तो वो अपनी माँ के घर जाएगी यहाँ पर मुझको लगता है कि यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि किसी लड़की को भी जिस समय वो एक ऐसी ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रही है जो रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा है तो उस समय उसको सपोर्ट उसकी मां या उसका वो परिवार करता है जिन्होंने बचपन से उसको पाला पोसा है और उसको सपोर्ट वहीं से मिलता है और ये जो एक दो घटनाएं ऐसी होती है ना मुझे लगता है कि उनका उनके कारण हमेशा के लिए वो बंधन पक्का हो जाता है सार, ऐसा बंधन जो तोड़े से टूट नहीं सकता अच्छा अब दूसरी बात क्या होती है दूसरी बात होती है फाइनेंशियल सपोर्ट देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये तो उसको उस परिवार में मिल जाता है जहां पर वो गई है मगर फाइनेंशियल सपोर्ट में भी उसको थोड़ी सी उलझन अवश्य होती है मैंने कुछ परिवारों में देखा है कि जहां पर नई आई हुई पत्नी आ, अपने ससुराल में यानी कि जरातर ऐसा होता है कि जहां पर वो ज्वाइंट फैमिलीज में होती हैं, वहां पर उनको या कभी इवन न्यूक्लियर फैमिलीज में भी उनको लगता है कि हमको अपने पति से या अपने ससुराल के लोगों से पैसे मांगने में संकोच हो रहा है परंतु उसको अपने पिता से सपोर्ट लेने में कोई संकोच नहीं होता अगर उसका भाई उसे सपोर्ट कर दे फाइनेंशियली तो उसमें उसको कोई हिचकिचाट नहीं होती यानी जब वो भाई को राखी बांधती है तो भाई अगर उसे कुछ नहीं देता है तो भाई से मांग कर ले लेती है ऐ राखी बांधाई पैसा दो ये पैसा उसको पैसे के लिए नहीं चाहिए होता मतलब इट इज नॉट दैट की दैट मनी इज रिक्वायर्ड फॉर हर एक्सपेंसिस दैट मनी इज रिक्वायर्ड एज ए एज ए टोकन परंतु यही टोकन वो अपनी ससुराल में नहीं मांग पाती है अगेन देर आर लॉट ऑफ मतलब इसके अनेक कारण हो सकते हैं मगर एक कारण मुख्य कारण यह है कि एक तरह की, की देखिए बेटी जब अपने पिता से कहती है कि तुम मुझे खर्चा दो जेब खर्च दो तो वह बचपन से कहती आई है मगर अपने ससुर से जेब खर्च मांगना ये शायद उसको हिचकिचाहट हो जाती है तो साहब हमेशा के लिए वो परिवार उसका परिवार रह गया और ससुराल जो है वो आज भी पराया ही परिवार रहा यानी कि हमारी और मतलब माता पिता का घर और ये परिवार यानी कि ससुराल वो एक गाना है ना अ uh, क्या लगा चुनरी में दाग अब वो गाना याद करिए कि उस गाने में वो क्या कहती है कि सब मैं अब अब ये बात अपने बाबुल से कैसे बताऊं यहां पर वो क्या यहां पर वो हिचकिचा रही है कि अब उसको पास तो कोई रास्ता नहीं है बताने के लिए कोई जगह ही नहीं बची किसको बताएं खैर थोड़ा डायग्रेशन हो गया यहां पर चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे पर अब इसमें एक अन्य कारण आता है हमारे हमारी संस्कृति में बहुत सी बातें जो है ना वो परंपराओं पर आधारित होती हैं और वो परंपराएं हमारे परिवार के चारों तरफ घूमती हैं यानी कि देखिए हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है अक्सर हमारी पत्नी जो है ना वो आ, एक आ, एक महिलाओं का व्रत होता है आप सभी शायद अब, अब आजकल तो सभी लोग जानते हैं महिलाओं का व्रत होता है जिसको करवा चौथ का व्रत कहते हैं करवा चौथ का व्रत जैसा कि आप सभी जानते हैं ये व्रत बेसिकली पति के वेलबींग के लिए रखा जाता है अब साहब इसके बहुत से कारण बताते हैं कोई कहता है कि सात जन्मों तक साथ रहना है कोई कहता है कि मतलब यही पति बार बार मिले वगैरह वगैरह मगर इसी व्रत की तरह एक और व्रत है जो बिहार में रखा जाता है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी कि जो एक व्रत रखता है मैं उसका नाम भूल गया उस दूसरे वाले बिहार वाले व्रत का तो वो मुझको पता नहीं आप से किसी को याद आए तो बताइएगा मुझको तो साहब वो जो व्रत है जो बिहारी व्रत है वो और करवा चौथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी कि जो एक व्रत रखता है वो दूसरा नहीं रखता और जो दूसरा रखता है वह पहला नहीं रखता अब साहब हमारे यहाँ पर हमारी पत्नी जब आई तो ऑब्वियसली पहले शादी पहले तो व्रत नहीं रखती होगी परंतु उसने अपने माता को या उसके और रिश्तेदारों को जो व्रत रखते देखा तो उसने उनको बिहारी स्टाइल का व्रत रखते देखा मगर जब वो विवाह होकर के हमारे परिवार में आई तो यहां पर उन्होंने कहा हमारी माता ने शायद उसको बताया कि भाई हम लोग वो वाला व्रत नहीं रखते हमारे परिवार में तो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है तो साहब इन्होंने करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया अब देखिए बिहारी व्रत और करवा चौथ का व्रत दोनों में फर्क हो गया और ये फर्क सिर्फ परिवार का है ये किसी स्थान का फर्क नहीं है क्योंकि हमारी पत्नी के जो मतलब जो मायका है वो भी उत्तर प्रदेश में है केवल पत्नी की माता जी बिहार की रहने वाली है तो साहब मगर खैर उनके यहाँ पर यह पूर्व उत्तर प्रदेश का या बिहार का जो जो कानून है वो चलता है ये देखिए परिवार ने एक परंपरा के आधार पर संस्कृति में ये इसको चेंज कर परिवर्त दिया परिवर्तन ला दिया यानी व्रत तो व्रत तो कर रहे हैं परंतु व्रत फर्क हो गया अब देखिए फिर परिवार परंपराओं से कैसे व्रतों का यानी कि संस्कृति का नेचर बदल देता है करवा चौथ के व्रत में अक्सर कहा जाता है कि साहब पानी नहीं पिया जाता अब साहब पानी नहीं पिया जाता तो व्रत बहुत ही कठिन हो जाता अब हमारी पत्नी कहती है कि नहीं सब सा, हमारी सास ने हमको सिखाया कि पानी तो क्या चाय में पी लो खाओ मत कुछ अलबत्ता यह बात सही है कि खाना नहीं हा मगर बनाना बहुत कुछ यानी कि तरह तरह की तीन चार तरह की पूड़िया मिठाई कचौड़ी वगैरह वगैरह ये सब बनाना है तो साहब ये परंपरा कहां से आई ये एक परंपरा बनी जो किसी परिवार ने बनाई और वो परंपरा संस्कृति के रूप में ढल गई अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये परंपरा और आगे कहां तक जाएगी मगर ये परंपरा तो बन गई तो साहब कुछ परंपराएं जो है वो परिवार से संबंधित होती है अब हमारा परिवार वो परिवार होता है जिस परिवार की परंपरा मैं स्वीकार कर रहा हूं आप किस परिवार की परंपरा स्वीकार करते हैं ये तो आप पर निर्भर करेगा चौथी बात हमारे हमारा समाज जो है ना वह पितृसात्मक समाज है यानी पेट्रियॉर्कल सोसाइटी और हिंदुस्तान में तो मैंने देखा ही है शायद समस्त दुनिया में ही ऐसा होता हो शायद मुझे पता नहीं कि हम लोग पिता ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ले लेता है और बेटियां खास तौर से जो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं वो अपने पिताओं से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं तो जब पिताओं से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो एक हीरोशिप सामने आ जाती है और जो हीरो है ना वो एक बार जो हीरो बन गया वो हीरो बना रहता है उम्मीद यह की जाती है कि जब विवाह के बाद लड़की अपने यानी जो अपना जो उसका प्राइमरी एलिजियंस वाला घर था बर्थ फैमिली यानी जन्म का जो घर था उसको छोड़कर शादीशुदा वाली फैमिली में जाती है तो उसकी एलिजियंस चेंज हो जानी चाहिए मगर होती नहीं क्यों क्योंकि अब सवाल यह है कि इस एलिजियंस को चेंज होने के लिए जरूरी क्या है कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक होना अब कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक क्या यह होना आसान है मुश्किल है किसी भी कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक होना मुश्किल है वो क्यों वो इसलिए क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी है यानी कि जो विवाद से पहले की कॉन्टिन्यूटी है उसमें उसकी अपनी पहचान छिपी हुई है अपनी आइडेंटिटी उसी कॉन्टिन्यूटी में है द मोमेंट शिक्ष comes out of that family and she changes her identity immediately lot of things are lost sometimes this loss of identity creates such a void which is difficult to fill aur agar ye void nahi bharta hai to ek tarah ka depression set in kar jata hai this can change behavior, this can change behavior. I am not saying this will change behavior, मगर होता है ऐसा मुझको लगता है जो शायद आप कभी सोचते होंगे मैंने तो इस बारे में सोचा है वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं साहब बेटी तो बड़ी सुशील थी मगर जब बहू बनी तो परिवर्तन हो गया उसी तरह से माँ बहुत अच्छी थी मगर जब सास बनी तो कट कट हो गई क्यों ऐसा हो रहा है मुझको लगता है कि ये ट्रांजिशन ऑफ आइडेंटिटी होता क्या है कि जब आप ट्रांजिट करते हैं एक पहचान से दूसरी पहचान में ना तो एक्चुअली आप एक पहचान गंवा रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि मैं एक पहचान गंवा रहा हूं और मैं दूसरी नई पहचान एक्सेप्ट कर रहा हूं जब पहली पहचान आपने ली थी ना यानी कि जिस समय आप बेटी थी या माँ थीं या बाप थे खाली उस समय ये पहचान बनाए रखने के लिए आपने एक लंबा समय लिया बीस साल पच्चीस साल जो भी जितना भी टाइम लगा अब एक दिन में वो पहचान बदल करके एक नई पहचान में पूरी तरह से ढल जाना ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कैसे साहब तो अगर जो ढले नहीं तो इसका मतलब हुआ कि उस आइडेंटिटी में एक वर्ड एक खालीपन रह गया और उस खालीपन को भरने में भरने के लिए कुछ ना कुछ तो आना ही पड़ेगा क्योंकि कोई भी जैसा शाश्वत नियम है कि कुछ भी खाली तो रह नहीं सकता वहां पर कुछ ना कुछ तो भरा ही जाएगा और जो भरा जाएगा वो क्या होगा वो होंगे आपके प्रिजुडिस तो प्रिजुडिस अगर जो यहां पर आपके आपको प्रभावित करते हैं तो कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है बहुत स्वाभाविक है नतीजा क्या होता है कि हम अब देखिए मैं वापस जाना हूं अपने पहले प्रश्न पर यानी पहला जहां से मैंने इश्यू उठाया था वो महिला क्यों आज कह रही है कि वही मेरा परिवार है यानी मेरे मामा फूफा उनका बेटा चाचा का लड़का चाचा की लड़की चाचा की बहू उनके बच्चे वो मेरा परिवार है। क्यों परिवार है? क्योंकि वहां से उसको अपनी पहचान मिली थी जो पहचान की वो आज तक बनाए रखना चाहती है क्यों क्योंकि यहां जो उसको पहचान मिली यानी कि अपने परिवार में जहां पर वो दादी नानी मां बहु और किसी की मौसी किसी की चाची कुछ भी है यहां पर उसे जो पहचान मिली दैट वॉज नॉट सफिशियंट नंबर वन नंबर टू संभवत वो पहचान उसको उतनी संतुष्टि नहीं दे सके सफिशियंट हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं मेरा परसेप्शन क्या है उसके बारे में मैं कितना संतुष्ट हूं उस पहचान से या उस आइडेंटिटी से महत्वपूर्ण है तो साहब अगर जो ऐसा नहीं होता है, तो मैं अपनी पुरानी पहचान को स्वीकार करता हूं में से बहुत से लोग अब चलिए अब उन महिला को किनारे रख देते हैं। वापस आते हैं। हम में से बहुत से लोग मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूं जो बूढ़े हो चुके हैं बाकायदा बूढ़े हो चुके हैं यानी अब अगर जो भैया अड़सठ साल की उम्र को भी बूढ़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे तुर तो हम में से बहुत से लोग आज भी लड़कपन दिखाने से नहीं चूकते वो क्यों नहीं चूकते साहब ऐसा नहीं है कि हम अपनी अवस्था नहीं हम अपनी अवस्था दिखाने में शर्मा रहे नहीं शर्मा नहीं रहे हम क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी वो लड़कपन वाली पहचान ही पसंद है हम आज भी ये सीनियर सिटीजन वाली पहचान को एक्सेप्ट करने को स्वीकार करने को तैयार नहीं है क्योंकि हम इससे संतुष्ट नहीं है हमको लड़कपन वाली पहचान से संतुष्ट है जहां पर कि हमें बड़ों से डांट भी पड़ती थी घर से बाहर जाने में कुछ थोड़ी बहुत रुकावट भी थी मगर हम आजाद थे हम अपने ख्यालों में आजाद थे हम पूरी तरह से वट वी वॉन्टेड वी कु यहां पर देखिए हमारे कुछ दोस्त बदतमीजी कर रहे हैं वो इस बात को अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं मैं उन दोस्तों के दिमाग को पढ़ रहा हूं मगर मैं उस ओर तो जा नहीं रहा मैं केवल यह कह रहा हूं कि उस समय जो फ्रीडम थी हम उसी फ्रीडम को एक्सेप्ट करना चाहते हैं यानी कि हमें वही आइडेंटिटी चाहिए हम आज भी अपने आप को जब कहते हैं न जब हम बताते हैं तो हम कभी कभी ये नहीं कहते साहब हम तीन बुजुर्ग बैठे हुए थे हम ये बताते हैं तीन लड़के ये बात कर रहे थे क्यों तीन लड़के ये बात कर रहे थे क्योंकि हम आज भी लड़के से ऊपर ही नहीं उठने पाए मैं आपको यहाँ पर एक मजे की बात बताऊं कि मेरी पत्नी को यदि मैं ये कहूं कि दो औरतें मतलब उसको और उसकी किसी साथी को यदि मैं कहूं कि तुम दोनों औरतें शिविल गेट वेरी अनहेप्पी विद दैट बिकॉज शी स्टिल वॉन्ट्स टू से साहब हम लोग अभी औरतें नहीं हम लोग को लड़कियां कहिए फॉर दीजन जहां पर कि वो अपने आप को एक free person महसूस कर सकती थी तो साहब ये हमारी बातें हमने आज बहुत सी serious बातें कर ली तो अभी रुक जाते हैं अगले हफ्ते थोड़ी नॉन सीरियस बातें करेंगे क्यों भूल गए साहब आप अरे अगला हफ्ता यानी कि 19 जून को जब हम आपसे मिलेंगे भाई साहब उस दिन हम उनहत्तर साल के हो चुके होंगे समझ गए तो साहब ये अड़सठवें साल का अंतिम पॉडकास्ट आपके लिए चलते हैं आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते इतना ऊँचा बंगला हो ये मानो गगन का तारा इतना ऊँचा बंगला हो ये मानो गगन का तारा मानो गगन का तारा मानो गगन का तारा जिस पे चढ़ के